देव गीदे, विशेष में है। हाँ ये जब ये देवता बोला ना हाँ। तब ये देव विशेष में है और देव विशेष में है हाँ।, बताने... हाँ जब क्या आया ये देह है तो लोक भी है देवताओं का हाँ। देह है तो लोक भी है स्वर्ग लोग देवताओं को कहा गया है आगे देखेंगे ही स्व संस्कार मात्रो को देना चिकेना पदम युवा से वे अपने संस्कार मात्र से अवशिष्ट चित्त के द्वारा उनका चित्त कैसा है संस्कार मात्र से अवशिष्ट है अब संस्कार मात्र मतलब संस्कार मात्र से शेष है उनका चित्त कैसा शेष है संस्कार मात्र से शेष है मतलब क्या है कि उनका पूर्व पूर्व जन्म के साधना के अभ्यास से चित्त वृत्ति का निरोध करना वो जानते हैं तो चित्त की वृत्ति का निरोध कर लिया है तो वृत्ति रूप से चित्त नहीं है चित्त वृत्ति रूप से नहीं है बल्कि किस रूप से शेष बचा है संस्कार रूप से शेष बचा है चित्त ऐसा और ये क्या कैसे है कि मतलब संप्रज्ञात समाधि की स्थिति को पार करके नहीं आई है है ना संप्रज्ञात समाधि की स्थिति को पार करके नहीं आए इसलिए वो करते कि वे अपने संस्कार मात्र से अवशिष्ट चित्त के द्वारा कैवल पर जैसा भो करते हुए कैसा नो करते हुए कैवल पर जैसा कहा है कैवल नहीं है कैवल पद का मतलब कैवल कैवल पद जैसा अनुभव करते हुए स्व संस्कार विपाकम तथा स्व संस्कार विपाकम तथा जातीय करते उस प्रकार के या वैसे अपने संस्कार के फल को वैसे अपने संस्कार के फल को अति कर, वाही करते भोगते हैं अति है, है ना तथा जातीयम कार्ते उस प्रकार के स्व संस्कार विपाक अपने संस्कार के फल को भोगते हैं या अपने संस्कार के फल को भोग कुछ अपने संस्कार का फल भोग कर क्षीण करते हैं अति भोग कर छीण करते हैं तथा जाति जातीयम उस प्रकार के अपने संस्कार का फल अपने संस्कार का फल भोग कर छीण करते हैं भोग कर क्या क्षण करते हैं संस्कार का उनके संस्कार का फल वही है क्या केवल पद जैसा अनुभव करना उनके संस्कार का फल क्या है केवल पद जैसा अनुभव करना हमने इस संस्थित कर बताया की तथा जातीय उस प्रकार के अपने संस्कार के फल को भोग कर क्षीण करते हैं अति वो क्या बताया भोग कर क्षीण करते हैं कुछ व्याख्या कर ऐसा व्यर्थ करते हैं स्वा संस्कार भी अपने संस्कार के फल को ठीक है यही ये तो ठीक है ना भोग कर क्षुण करते हैं ठीक है एक बार और पंक्ति लगाएंगे ही यहाँ पर ए वर्ष में ले लेंगे वे अपने संस्कार मात्र से शेष चित्त के द्वारा वे अपने संस्कार मात्र से अवशिष्ट चित्त के द्वारा कैवल पद जैसा अनुभव करते हुए वैसे अपने संस्कार के फल को भोग कर क्षुण करते हैं अच्छा तो अब ये क्या है की इस प्रकार और जब ये इनको किसी न्यूतमय प्राप्ति होगी ना तो फिर वो साधन कर सकते हैं तो अभ्यास तो है ही मेरा अच्छा तथा प्रकृति लया उसी प्रकार प्रकृति लय प्रकृति लय का वर्णन दो प्रकार से किया है व्याख्याकारों ने एक तो हमने बताया ना कि जिसमें क्या किया है कि समाधि का अभ्यास किया सांसारिक दृष्टियों से चित्त को हटा करके लंबे समय तक समाधि का अभ्यास किया और आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ बीच में कहीं शिफ्ट हो गया तो उसका शरीर छूट गया अब क्या है कि संसारिक दृष्टियों से चित्त को हटाया उसने इसलिए उसका शीघ्र जन्म नहीं होगा आत्मा का साथ, साथ नहीं हुआ इसलिए कभी होगा तो वो प्रकृति में लीन होकर के पड़े रहते हैं यहाँ पर ध्यान देना प्रकृति में लीन हो सूक्ष्म शरीर तो इनका रहता है ना यही समझना है बस सु नए जन्म की प्राप्ति नहीं है लीन होकर पड़े हैं कुछ लोग ऐसा करते हैं प्रकृति लीन का भी ये भी एक प्रकार की देवता है ये भी एक प्रकार के क्या है देवता है देखना फिर इसमें भास् भाष के अनुसार क्या लगता है तो संस्कार मात्र से अवशिष्ट चित्त लिखा है ना तो संस्कार मात्र से अवशिष्ट चित्त कहा है इसका मतलब क्या है की इनका भी वो देह है रोक है, है ऐसा है तो स्थूल देहराहित कर लेना है ना इसीलिए विदे नामक देवता विदेन की संज्ञा हो गयी विदेन की क्या हो गयी स्थूल देराहित या देहाध्यासित जनक जनक को भी विदय कहा जाता है जनक को विदेह कहा जाता है क्योंकि उसको क्या है देहा विमान देहाभिमान थे लोग देहा देहाभिमान इसलिए उनको विदेह कहा गया ऐसे ही उनको विदेह नाम कर दिया गया देने पर भी देवताओं का जैसा दे, दे होता है वैसा देह अब देखेंगे तथा प्रकृति लया उसी प्रकार प्रकृति लय प्रकृति में लीन हुए साधिकारे चेतसी अधिकारे चेत अर्थ है यहाँ पर अकृतार्थ चित्त चित्त का अधिकार समाप्त होता है कब ये विवेक ख्या होने पर चित्त का अधिकार कब समाप्त होता है तो यहाँ पर चित्त इनका कैसा है अभी साधिकार है मतलब इनका चित्त अभी कृतार्थ नहीं हुआ है चित्त की कृतार्थता होती विवेक ख्या होने पर तो प्रकृति लीन ये अकृतार्थ चित्त अकृतार्थ चित्त प्रकृति में लीन होने पर अकृतार चित्त प्रकृति में यह प्रकृति में लीन कहा गया तो मतलब इनका शरीर नहीं इनका शरीर ऐसा साधिकार चित्त प्रकृति में लीन होने पर कैवल पर जैसा अनुभव करते हैं कैवल पर जैसा प्रकृती कौन प्रकृति लया है अनुभवंत का कर्चा कौन है हाँ उसी प्रकार प्रकृति लय अकृतार चित्त को प्रकृति में लीन होने पर कैवल पद जैसा अनुभव करते हैं कब तक अनुभव करते हैं तो बताते हैं यावत न पुनः आवर्तते अधिकार वसार चित्तम यावत कर्थ है जब तक जब तक ये फिर अधिकार वसात है ना अधिकार वसात न अधिकार्थता के कारण जब तक आकृतार्थता के कारण चित्त पुनः संसार में नहीं आता है जब तक आकृतार्थता के कारण चित्त पुनः संसार में नहीं आता है तो पुनः संसार में आने का मतलब है कि पुनः उनको शरीर प्राप्त हो जाना है पुनः शरीर हाँ यावत जब तक अधिकार व का अर्थ है की के कारण उनका चित्र पुनः संसार में नहीं आता है पुनः ना अवत्य ठीक है तब तक वे कई जैसा अनुभव करते रहते हैं और जब चित्ते संसार में आ जाएगा तब फिर नहीं होगा वो संस्कार मात्र से शिष्ट है यहाँ पर प्रकृति में ही लीन हो गया है मतलब वो एक शरीर के अभाव वाली स्थिति ठीक लगती है आगे देखेंगे भो प्रत्यय हो गया और क्या है आपका आप उपाय प्रत्यय नाम की असम प्रज्ञा समाधि को बताते हैं उपाय प्रत्यय नाम की समाधि देखेंगे श्रद्धा विद स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक का इतरे शाम इतरे शाम से लेना है यहाँ पर योगी नाम योगी तो ये किससे इतर विदेह प्रकृति लया नाम जो है ना विदेह तो प्रकृति लय्या इतरे शाम विदेय और प्रकृति लय अपे भी अपेक्षा भिन्न भिन्न योगी इतरे शाम कर योगी नाम तो योगियों की असम समाधि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि तथा प्रज्ञा पूर्वक होती है क्या योगियों की असंप्रज्ञा समाधि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि तथा प्रज्ञा पूर्वक होती है मतलब योगियों की जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके पूर्व में यह सभी होता है योगियों की जो असम्ञात समाधि है उसके पूर्व में या यह सभी होता है समाधि ना? सभी भाषण में आ रहा है है ना संप्रज्ञात समाधि लेना है और वो भाष्म है देश का वर्णन देखो उपाय प्रत्यय योगी, योगी नाम भगवती योगियों की उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है योगियों की उपाय प्रत्यय नामक असम्प्रज्ञा समाधि होती है कौन तो सी समाधि योगियों की उपाय प्रत्यय नामक असम प्रज्ञा समाधि होती है ठीक है दो भेद किए थे ना संप्रज्ञा समाधि के कौन कौन को अब यहाँ पर तो उ, उ, उसकी बहुप्रत्य नामक असम प्रज्ञा समाधि के पूर्व में क्या होता है सर्वप्रथम श्रद्धा तो श्रद्धा बताते हैं श्रद्धा चित्रसाद श्रद्धा है चित्त की प्रसन्नता चित्त की प्रसन्नता या चित्त की निर्मलता चित्त की हाँ श्रद्धा है चित्त की निर्मलता चित्त की शुद्धि जिसको श्रद्धा है अभिरुचि श्रद्धा चित्त है की निर्मलता है अर्थात श्रद्धा अर्था का अर्थ है चित्त की योग में रुचि चित्त की योग में रुचि ये मतलब है श्रद्धा चित्त की निर्मलता का नाम है श्रद्धा चित्त की निर्मलता का नाम है अर्थात चित्त की योग में जो रुचि है उसे क्या कहेंगे श्रद्धा तो जो योग में रुचि है ना उसके लिए कहते हैं सा जननी जननी कल्याणी योगी पाती, यहाँ भी ही एवं अर्थ में लेंगे तर्क में नहीं लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सा क्या है श्रद्धा जननी युव कल्याणी माता के समान कल्याण करने वाली वह वा श्रद्धा सबसे ज्यादा कल्याण कौन करता है पुत्र का तो माता के समान कल्याण कौन करती है श्रद्धा श्रद्धा मतलब चित्त की निर्मलता चित्त जो है ना पाप से चित्त निर्मल हो ना और यहाँ पर अच्छा से क्या बताया योग में रुचि जो योग में रुचि है ना तो श्रे... माता के समान कल्याण करने वाली श्रद्धा योगियों की रक्षा करती है क्या माता के समान कल्याण करने वाली श्रद्धा ही श्रद्धा माता के समान कल्याण करने वाली तो श्रद्धा योगियों की रक्षा अवश्य करती है ही का लग जाएगा माता के समान कल्याण करने वाली तो श्रद्धा योगियों की रक्षा अवश्य करती है अब ध्यान देंगे तो पहले श्रद्धा समझ में आई श्रद्धा का रुचि श्रद्धा के बाद क्या तो है आपका वीर्य तो वीर्य का अर्थ यहाँ पर देखेंगे क्या प्रसंगानुसार अर्थ है तस्वान विवेकार्थिनो वीर उपजाये यहाँ भी एवं अर्थ में ही है यार में नहीं है ये विवेक आर्थिना श्रद्धा से विवेकार्थिना कर्त है कि विवेक चाहने वाले जब विवेक ख्या चाहने वाले है ना विवेक चाहने वाले श्रद्धालु की तस्व श्रद्धानस उस श्रद्धालु की श्रद्धानस श्रद्धा धानस श्रद्धालु या श्रद्धा श्रद्धायुक्त श्रद्धा युक्त तो विवेक चाहने वाला कौन होगा श्रद्धालु विवेक चाहने वाले श्रद्धालु योगी का विवेक चाहने वाले श्रद्धालु योगी का वीर उत्पन्न होता है वीर विकार से यहाँ पर धारणा क्या है? धारणा ध्यान समाधि है ना वीर विकार से धारणा की धारणा नामक प्रश्न होता है विवेक चाहने वाले श्रद्धालु योगी का धारणा नामक प्रश्न होता है विवेक चाहने वाले श्रद्धालु योगी का धारणा नामक प्रत्न उत्पन्न होता है या धारणा नामक प्रतन होता है कौन सा प्रश्न होता है कर कौन सा प्रश्न धारणा नाम वाला तो प्रश्न वीर कर सूर्या तो धारणा धारणा होती है विवेक चाहने वाले श्रद्धालु योगी की धारणा होती है धारणा तो धारणा किसकी होती है कैसा होना चाहिए विवेक चाहने वाला श्रद्धालु होना चाहिए यदि श्रद्धालु है तो उसकी धारणा होने लगती है और जब तक श्रद्धा नहीं आती है ना सिक्त ने रुचि तब तक धारणा नहीं होती है तो रुचि यदि बाय पदार्थों में है तब तो क्या है कि फिर वो धारणा नहीं बनी थी तो बाय पदार्थों से रुचि हटनी चाहिए कौन सा योग में रुचि होनी चाहिए अब देखेंगे तो समूपजात वीरियमृति ही उपष्ट के समूपजात वीरियना समूपजात वीरिय का अर्थ है कि धारणा वीर का किया है ना कौन सा प्रश्न धरना की धारणा से संपन्न योगी की वीर से सम्पन्न योगी की या धरणा से सम्पन्न धारणा से संपन्न योगी की स्मृति उत्पन्न होती है धारणा से संपन्न योगी की स्मृति उत्पन्न होती है धारणा के बाद क्या होता है योग का अंग ध्यान तो यहाँ स्मृति करते ध्यान कि ध्यान क्या है एकाकार चिंतन एकाकार स्मरण एकाकार स्मरण जैसा गुरु के उपदेश से सुन लिया शास्त्र से जैसा सुन लिया वैसे ही लगातार चिंतन करना है ना तो वही ध्यान है वही क्या है स्मृति है ध्यान स्मृति पर्याय तो समूप जादु का धारणा संपन्न योगी की स्मृति उत्पन्न होती है स्मृति का क्या अर्थ है कि धारणा सम्पन्न धारणा संपन्न योगी का ध्यान उत्पन्न होता है ठीक है अच्छा अब ध्यान देंगे या तो ध्यान उपस्थित होता है कह सकते धारणा संपन्न योगी का ध्यान उपस्थित होता है और ध्यान उपस्थित होने पर क्या होगा बताओ ध्यान के बाद क्या आएगा तो बताते हैं स्मृति उपस्थाने स्मृति उपस्थाने और स्मृति उपस्थित होने पर या स्मृति होने पर स्मृति होने पर मतलब ध्यान ध्यान ध्यान होने होने होने पर तो होने पर और होने पर और और स्मृति चित्त व्याकुलता रही होकर चित्त व्याकुलता होकर समाहित हो जाता है चित्त व्याकुलता रहित होकर के समाहित हो जाता है मतलब समाधि को प्राप्त हो जाता है तो व्याकुलता रहित चित्त कब होता है ध्यान क्यों होने, होने, होने, होने पर ध्यान हाँ चाहे स्मृति उपस्थाने का स्मृति सम्पन्न होने पर या स्मृति सम्भव होने पर या ध्यान संभव होने पर ध्यान हाँ ध्यान होने पर ही वो व्याकुलता खत्म हो जाएगी चित्त की चित्त की व्याकुलता है तो ध्यान ही नहीं हो पाता है ना तो वही ध्यान होने पर मतलब व्याकुलता समाप्त हो जाएगी ध्यान की स्थिति आने पर व्याकुलता चली जाती है क्या स्मृति उपस्थाने और इसमें और ध्यान के उपस्थित होने पर या ध्यान के होने पर चित्त व्याकुलता रहित होकर समाधि को प्राप्त हो जाता है जब ध्यान लगने लगेगा तो चित्त की व्याकुलता चली जाएगी और फिर चित्त समाहित हो जाता है मतलब समाधि को प्राप्त हो जाता है लग जाएगा अब समाहित चित्त से और समाह चित्त वाले योगी की समाहित चित्त वाले योगी की समाहित चित्त वाले योगी का प्रज्ञा विवेक होता है क्या होता है प्रज्ञा विवेक उपस्थित होता है प्रज्ञा विवेक करते हैं प्रज्ञा की उत्कर्षता प्रज्ञा की हाँ बुद्धि की उत्कर्षता मतलब उसकी बुद्धि और उत्कर्षता को प्राप्त हो जाती है उसकी बुद्धि और उत्कर्षता को प्राप्त हो जाती लगायेंगे समाहिक चित वाले योगी की या तो समाधि वाले योगी की समाहिक चित्त वाला योगी मतलब समाधि को प्राप्त योगी समाहिक चित्त वाले योगी की अथवा कही समाधि को प्राप्त किए हुए योगी की समाधि को प्राप्त किए हुए योगी की प्रज्ञा विवेके उत्पन्न होता है या समाधि को प्राप्त किए हुए योगी को प्रज्ञा विवेक प्राप्त होता है प्रज्ञा विवेक का अर्थ है प्रज्ञा की उत्कर्षता प्रज्ञा की उत्कर्षता बुद्धि की उत्कर्षता अब ये नर्थ है जिसके द्वारा जिस प्रज्ञा विवेक के द्वारा या जिस बुद्धि की उत्कर्षता के द्वारा योगी वस्तु को यथावत जानता है वस्तु को ठीक ठीक जानता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ठीक ठीक जान लेता है अब ध्यान देंगे कि जो ऐसे साधक है ना उनकी योग में रुचि है तो रुचि मतलब श्रद्धा फिर धारणा ध्यान समाधि इनकी हो गई वो ठीक ठीक वस्तु को जान लेता है शरीर की जो आयुर्वेद शास्त्र में जो लिखा हुआ है तो आजकल जो मशीनों से अब जो नई तकनीक आकर के नई नई मशीनरी आई है उससे जैसे वो वर्णन होता है ना शरीर के अंगों का आयुर्वेद में सब पहले से लिखा हुआ है पुराणों में आयुर्वेद में सब लिखा है कि जो है ना कि गर्भ का दस दिन में गर्भ कैसा होता है एक महीने में कैसा होता है दो महीने में कैसा होता है तो उस समय तो कोई यंत्र नहीं थे ना कैसे सब लिखा गया है तो सब वो समाधि से योगी होते थे समाधि से साक्षात्कार किया उन लोगों ने तो ठीक ठीक उन्होंने लिखा है बिल्कुल और ये धरती के अंदर क्या है इस धरती के अंदर क्या है अंतरिक्ष में क्या है स्वर्गलोक में क्या है ऐसा योगी चाहेगा ना तो समाधि होने पर क्या है कि प्रज्ञा विवेक के द्वारा ठीक ठीक सबको जानेगा ठीक ठीक सबको ठीक ठीक जानेगा अच्छा तो अब आप समझ लेना कि प्रज्ञा विवेक एक ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा ठीक ठीक सभी का साक्षात्कार हो जाता है अब योगी है तो सब जगह से चित्त हटा करके किसमें लगाएगा वो आत्मा में लगाएगा तो उसको विवेक खाति हो जाएगी तो प्रज्ञा विवेक करके विवेक खाति यहाँ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं विवेक ख्याति कर सकते हैं वैसे इसका अर्थ है प्रज्ञा की उत्कर्षता उसी से क्या है आत्मा का साक्षात्कार होना है ठीक है और क्योंकि ये ये किसी योगियों की समाधि है ना इसलिए संप्रज्ञात समाधि में जिसमें आत्मा का साक्षात्कार होता है उसको लिया गया और उसमें इतना सामर्थ्य है किसी को तो भी वो ठीक ठीक जान सकता है किसी को तो भी ठीक ठीक जान लेगा वो कभी भ्रांति नहीं होती है अब ये सूर्य चंद्रमा की गति ये सभी तो शास्त्रों में लिखी हुई है ना सब लिखी है तो योगी लोग सब जानते अब देखेंगे समझी लगी तो प्रज्ञा विवेक प्रज्ञा चूज कर सकता इसको विवेक ख्या किया जा सकता है क्योंकि योगी का प्रसंग है ना तो उससे यथावत वस्तु को जानता है आत्मत वस्तु जानता है तद अभ्यासा प्रज्ञा विवेक के अभ्यास से किसके अभ्यास से प्रज्ञा विवेक की अभ्यास से या विवेक ख्या के अभ्यास से विवेक ख्या के तद अभ्यास वैराग्यात तद अभ्यास तद विषयाचा वैराग्यात पंक्ति लगाना क्या वैराग्या बताए ना समाहित चित्त वाले योगी क्या प्रज्ञा विवेक उत्पन्न होता है प्रज्ञा विवेक कर हमने विवेक छाती बताया ना विवेक छाती तो वो संप्रज्ञात समाधि की एक दशा है ना संप्रज्ञात समाधि की एक दशा है तो संप्रज्ञात समाधि आई मतलब विभिन्न समाधि तो की अवस्था आई है और तर अभ्यासाद कर विवेक ख्या के अभ्यास ऐसी वैराग्यात और उसके विषय ऐसी वैराग्य होने पर और उसके विषय से हाँ और ध्यान देना और उसके विषय से वैराग्य होने पर तो विवेक ख्या के विवेक ख्या के, के विषय से भी वैराग्य हो जाए सबसे वैराग्य हो जाए पंक्ति लगाएंगे विवेक ज्ञान के अभ्यास से तथा उनके विषयों से वैराग्य होने पर उनके विषयों से वैराग्य होने पर उनके विषय से वैराग्य होने पर मतलब पर वैराग्य से विवेक ख्याति के अभ्यास से और पर वैराग्य से असंत्र समाधि होती है किससे होती है विवेक ख्या के अभ्यास से और पर वैराग्य से असम समाधि होती है ऐसा इसका हो गया प्रज्ञा विवेक में भी वैराग्य होता है ऐसा हाँ सर्विस्यात हाँ प्रज्ञा विवेक ऐसी भी वैराग्य होगा तो कर सर्विस प्रज्ञा विवेक रूप विषय से वैराग्य होने आरोप ये बढ़िया चलेगा क्या प्रज्ञा विवेक रूप विशेष से ये बढ़िया है प्रज्ञा विवेक रूप विशेष से वैराग्य होने से अर्थात पर वैराग्य से प्रज्ञा विवेक रूप विशेष से वैराग्य का क्या मतलब है पर वैराग्य उसके अभ्यास से और पर वैराग्य से असम प्रज्ञा समाधि होती है ठीक हो गया तो ये योगियों की है ये सम्प्रज्ञा समाधि के बाद असंप्रज्ञा समाधि क्रम बता दिया ना धारणा ध्यान समाधि तो पहले सबसे बड़ी बात है श्रद्धा चित्त की निर्मलता चित्र पाप से रही और योग में क्या हो रुचि हो संसार में कहीं रुचि न हो तब ये सब संभव हो जाता है आगे देखेंगे नो योगिनो मृदु मध्यदिमात्रो उपाय भवन थी खलू आपके अलंकार में है लगाएंगे मृदु मध्यादिमात्रो उपाय उपाय शब्द है ना कि मृदु उपाय वाले मध्य उपाय वाले और अधिमात्र उपाय वाले ये जो समाधि बताई ना ये क्या बताई उपाय प्रत्याय नामक प्रत्य। उपाय प्रत्यय नामक समाधि बताई ना अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो उपाय प्रत्यय नामक समाधि जो लोग करते हैं तो उनके भी नौ प्रकार के भेद बता दिया समाधि करने वालों को कितने भेद नौ प्रकार के पंक्ति लगाएंगे मृदु उपाय वाले मध्य उपाय वाले और अधिमात्र उपाय वाले ते ते नो भवनती वे योगी नौ प्रकार के होते हैं मृदु उपाय वाला और मध्य उपाय वाला और अधिक उपाय वाला मृदु उपाय वाला मतलब अल्प उपाय वाला मध्य उपाय वाला मतलब मध्यम उपाय करने वाला अधिमात्र उपाय वाला का क्या अर्थ हुआ अधिक उपाय करने वाला अधिक उपाय करने वाला चल यथा हुआ जैसा अब मृदु उपाय देखेंगे यहाँ पर इसको समझा रहे हैं नौ प्रकार है ना तो नौ प्रकार का स्पष्टीकरण भाष्यकार स्वयं करते हैं तद यथा हुआ जैसे मृदु उपाय कर वाला क्या हुआ अल्प उपाय वाला मध्य उपाय कर मध्य उपाय वाला अधिक मात्र उपाय अर्थ है अजीब उपाय वाला अजीब उपाय करने वाला तत्र का है उन तीनों में त्र का क्या हुआ उन तीनों में मृदु उपाय वाला तीन प्रकार का होता है मृदु उपाय वाला नौ भेद बताने हैं ना तो पहले कितने बताएं तीन पहले तीन बताएं अब नौ भेद कैसे होंगे तो देखेंगे उनमें मृदु तत्र मृदु उपाय त्रिविधा कि अल्प उपाय वाला योगी तीन प्रकार का है मृदु उपाय वाला योगी तीन प्रकार का कैसा या मृदु संवेदा है ना मृदु संवेदा करते मृदु वैराग्य वाला अल्प वैराग्य वाला उसका उपाय भी मृदु है मतलब उपाय भी अल्प कर रहा है और वैराग्य भी कैसा है उसका मृदु है मृदु मतलब अल्प तो मृदु उपाय वाला योगी तीन प्रकार का होता है मृदु वैराग्य वाला संवेद कर मृदु वैराग्य वाला और मध्य संवेगा अर्थ है मध्य वैराग्य वाला और तीव्र संवेगा अर्थ है तीव्र वैराग्य वाला तो मृदु उपाय वाले योगी के कितने भेद हो गए तथा मध्य उपाय तथा अधिमात्र उपाय उसी प्रकार मध्य उपाय वाला योगी तीन प्रकार का कैसे मध्य उपाय वाला योगी तीन प्रकार का कैसा होगा हाँ ये मध्य सं कैसे करेंगे पहले पड़ेगा तो जी कैसे पहले जैसे आप मध्यम मध्यम मध्यम हाँ अच्छा तो उसी प्रकार क्या है मध्यम उपाय वाला योगी भी तीन प्रकार का होता है मध्य उपाय है ना हुँ. तो मध्य उपाय में भी क्या है कि कुछ कोई मृदु करेगा कोई उसमें भी कैसा करेगा मध्य करेगा कोई क्या करेगा तीव्र करेगा लगा लेंगे तथा अधिमात्र उपाय उसी पर पार अधिमात तो उपाय वाला अधिमात वाले में भी कोई कैसा होगा मृदु वैराग्य वाला होगा कोई मध्य बैराग्य वाला कोई मध्य उपाय में भी यही था ना कि मध्य बैराग्य वाला तीव्र और मध्य बैराग्य नहीं मृदु वैराग्य वाला मध्य उपाय वैराग्य वाला और तीव्र संगराग्य बैराग्य लेना तरह से उन तीनों में अधिमात उपाय वाले तो कुल कितने हो जायेंगे योगी तीन तीन वेद तीनों के हो गए ना तो नौ प्रकार के योगी हुए इससे शीघ्र सबलता किसको मिलती है उसको बताना चाहते है तत्प्रकार से उन तीनों में अधिमात्र उपाय वाले अधिमात्र उपाय करने वाले तो अधिमात्र उपाय तो तीसरा है ना अच्छा ठीक है अधिमात्र उपाय की अधिक उपाय करने वाले तीव्र संवेगा नाम आसन्ना समाधि लाभ समाधि फलम क्या भवती लगाएंगे थे, उन तीनों में अधिक मात्र उपाय अधिक उपाय करने वाले तीव्र वैराग्य वाले योगियों अधिक मात्र उपाय नाम करेंगे तीव्र संयोगा नाम से कि अधिक उपाय करने वाले तीव्र अधिक उपाय करने वाले तीव्र वैराग्य वाले योगियों को योगियों को समाधि लाभाच क्या समाधि फलम आसन्धा भवती योगियों को समाधि की प्राप्ति तथा समाधि का फल कैबल्य आसन्ना बहुत शीघ्र होता है पत्रकार जाएगा उन तीनों में अधिक उपाय नाम तीव्र नाम समाधि लावाचार समाधि फलम आसन्ना बहुत उन तीनों में अधिक उपाय करने वाले तीव्र वैराग्य वाले योगियों को अधिक उपाय करने वाले तीव्र वैराग्य वाले योगियों को समाधि की प्राप्ति तथा समाधि का फल कैबल्य शीघ्र होता है इनको शीघ्र क्या होता है नहीं क्या क्या, क्या होता है समाधि समाधि और समाधि का फल समादी का फल क्या हाँ इनको शीघ्र होता है इनको शीघ्र होता है सबसे शीघ्र इनको ही होता है अच्छा इसमें ये क्या बताया मृदु मध्य और अधिक उपाय वाले अच्छा ठीक है जो उपाय करने वाले हैं इनको समाधि का फल शीघ्र हो जाता है हाँ अधिक उपाय वाले हैं ये और इनका अधिक उपाय वाले हैं और इनका वैराग्य भी कैसा होगा तीव्र होगा वैराग्य भी तीव्र होगा हम जो पढ़ाते हैं वो ध्यान देना कि किसी जैसे की कि भाष्वती और तत्व वैसारदी योग वार्षिक आदि अनेक व्याख्याएं है ना यदि कोई तत्व वैसारदी देखेगा या किसी एक व्याख्या को देखेगा वो सोचेगा इस शब्द का भी इसमें दूसरा लिखा है हमने दूसरा बोल दिया तो किसी एक की व्याख्या को हम पढ़ा नहीं रहे हैं ना जो व्याख्या अच्छी होती है उसके अनुसार हम आपको तो बता देते हम तो भाष्य आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है थीके? ये नहीं सोचना की ये इस व्याख्या में दूसरा इन्होंने दूसरा बोला हमने जो बोला वो किसी व्याख्या में हो सकता है पर किसी एक कहीं सब हो ऐसा नहीं है और यदि वैसा पढ़ाया जाए तो समय बहुत लगेगा कि भाष्य को पढ़ाने के बाद में ये बताया जाए कि इस शब्दकार का अर्थ तत्व वैसार्थी में ऐसा है योगवार्तिक में ऐसा है भाष्वती में ऐसा है फिर उन्होंने ऐसा अर्थ क्यों किया इसमें भाष्य रूप अधिक अर्थ कौन है इसमें फिर क्या है कि बहुत समय लगेगा हाँ तो हम इसलिए बताते हैं नहीं सोचना चाहिए तो इसलिए इन्होने भी दूसरा बता दिया तो वो व्यक्ति का नहीं पढ़ा रहे हैं भाष्य पढ़ा रहे हैं भाष्य जैसे अच्छा लगता है हम वैसा बताते हैं ठीक है हाँ ओम पूर्णिदा पूर्णमित पूर्णम दक्ष